तो बाद उसे दूर से जाते देखा मुद्दों तो बाद उसे दूर से जाते देखा धूप को आज यूँ ही नजरें चुराते देखा धूप को आज यू ही नजरें चुराते देखा मुद्द बाद बार बाद हुई आज ये कैसी हालत मुद्द बाद हुई कैसी हालत आंख को बेवजह आंसू भी बहाते देखा धूप को आज यू ही नजरें चुराते देखा मुद्दों बाद खुली नींद तो पाया हमने मुद्द बाद खुली नींद तो पाया हमने खुद को सोने का बड़ा दाम चुकाते देखा खुद को सोने का बड़ा दाम चुकाते देखा धूप को आज ही नजरें चुराते देखा मुद्द बाद बा अपने मुद्द तो बाद जौटा हूँ मैं घर को अपने अपने ही भाई को दीवार उठाते देखा अपने ही भाई को दीवार उठाते देखा धूप को आज यूँ ही नजरे चुराते देखा मुद्द तो बाद बार तो बाद कोई आने लगाप मुद बाद कोई आने लगा ने सा रात भर ख्वाब में मैंने उसे आते देखा रात भर ख्वाब में मैंने उसे आते देखा धूप को आज यूं ही नजरें चुराते देखा मुद्द बाद बार बाद किसी ने यूं पुकारा है समीर मुद्द बाद किसी ने पुकारा है समीर खुद ही खुद से पहचान कराते देखा खुद ही खुद से पहचान कराते देखा मुद्द बाद उसे दूर से जाते देखा धूप को आज यूँ ही नजरें चुराते देखा मुद्द बाद उसे दूर से जाते देखा मुद्द बाद